कि 40 दिनों में शाम सुंदर का गोचारण करने का कोई नियम नहीं है इच्छा हो तो भैया जाओ इच्छा हो तो मत जाओ यहाँ पे इतने हैं भी चलाएं, चलाएं अपने आप गुआरिया ये 40 दिन ऐसे जिन 40 दिनों में बसंत पंचमी से लेकर के और होली के पड़वा तक जहां पर अश्लील बोलने में और अश्लील श्रवण करने में संकोच नहीं हो इन 40 दिनों की विशेषता ऐसी कि जिन में शाप देने पर शाप नहीं लगे ये 40 दिन ऐसे अद्भुत जिन में लघु गुरु का विचार नहीं जहां बड़ों के साथ में भी हंसी की जा सके छोटे बड़े का जहां पर विचार नहीं हमारे ब्रिज में कहे होरी में जेठ कहे भाभी <laughs> तो छोटे बड़े का जहां पर विचार नहीं लघु गुरु का जिसमें विचार नहीं जिनमें अद्भुत ऐसी रस की रीति विराजमान कि नित्य नूतन नूतन वस्त्र श्रृंगार छदम वेश धारण करके जहां पर्यास करना सहज स्वाभाविक होकर के विराजमान ऐसे ये वसंत पंचमी श्री श्याम सुंदर के श्री वसंत उनके जन्म का दिन जिसमें सारी ऋतुओं ने वसंत ऋतु को अपने अपने समय में से कुछ भाग प्रदान किया आठ आठ दिन सबने दिए तो चालीस दिन शेष पांच जो ऋतु हैं उन्होंने जहां पर दिए आठ आठ तो चालीस दिन आठ पंजे चालीस जहां पर विराजमान हैं ये चालीस दिन का अपूर्व उत्सव विराजमान वसंत स्वरूप होकर के ही श्री श्याम सुंदर विराजमान शाम जैसा ही वसंत राग का स्वरूप होकर के विराजमान यद्यपि बसंत ऋतु उसके महीने माने गए हैं मधु और माधव चैत्र वैशाख ये दो वसंत के महीने माने गए परंतु वसंत का प्रारंभ अभी से वो पहले से ही उसका अधिकार निरंतर निरंतर बिराइमान जहां पर सभी काम पूजन करने के लिए पधारे और श्री प्रिया जी भी लालजी भी जहां पर काम पूजन करने के लिए पधारे वृक्ष के प्रेम देवता उस प्रेम देवता की पूजा करने के लिए पधारे तो वसंत पंचमी सब बसंत बधावन के लिए चले नूतन परम परम उल्लास का ये दिव्याति दिद्या, दिव्य अवसर और वही माधव महोत्सव वो बसंत का जो महोत्सव है माधव ऋतु का वो ही यहाँ प्रसंग चल रहा है और ये जो प्रसंग है यहाँ पर भी श्रीमद वृंदावन की अपूर्व जो महिमा उसका श्री जीव गोस्वामी पाद निरूपण कर रहे हैं कि वसंत ऋतु में वृंदावन की शोभा कैसी विराजमान जहा पर शिष श्याम सुंदर होली खेलने के लिए पलारे तो बड़ा सुंदर सफेद सूथन उसके ऊपर बड़ी सुंदर घेरदार बागा घेरदार बागा सुंदर कमर में सुंदर पटका बांध करके गुलाल गोपी भी अपनी फेंट में गुलाल बांध करके श्याम सुंदर अपनी फेंट में सुंदर रंग की केसर की कस्तूरी की हड़िया उनको बांध करके घट उनको बांध करके जो बड़े पिचका उनको हाथ में लेकर के धनुष उनको कंधे के ऊपर लटका करके तरकस में फूलों के बाण रख करके पीठ के ऊपर बड़ी सुंदर जो ढाल तो लठामार होगी हो होगी हो तो ढाल की जरूरत पड़ेगी ढाल जो है उसको पीठ के ऊपर बांध करके श्रीमस्तक के ऊपर श्वेत पाग उसको भी कसकर के बांध करके ढाटा बांध करके हाथ में फूल छड़ी लेकर के फूल की गेंद कभी इस गोपी के ऊपर फेंक कभी उस गोपी के ऊपर फेंक ऐसे चंचलता करते हुए श्री श्याम हो हो हो कहकर के जहां होली खेलने के लिए निकले तो वो होली का उत्सव अपूर्ण रूप से प्रारंभ हुआ और वृंदावन की जो शोहा उसी का आगे वर्णन करेंगे अस्तों श्री ोविंद सामृतसार सिंधो संदेश गन्धा गुभूताइर्ष बाधा राधा प्रधाना दधरीन धैर्यम श्री श्याम सुंदर के सामृतसार सिंधो श्याम सुंदर के संदेश अभी श्री प्रिया जी को प्राप्त हुए नहीं है तो गोविंद गोविंद कैसे हैं वो सांद्र अमृत सार सिंधु घना जो अमृत है उस घने अमृत के सार के भी सिंधु हैं तो सांद्र मैंने घनी घनीभूत जो अमृत आनंद सौंदर्य माधुर्य आनंद स्वरूप होकर के श्री श्यामचंद्र विराजमान वो आनंद भी पतला तरल आनंद नहीं है सांद्र आनंद है और आनंद में भी आनंद का अमृत और उसका भी सार के सिंधु है ऐसे सांद्र आनंद के घने आनंद के सार सिंधु होकर के विराजमान सान्द्र माने घनी घना शहद जैसा समझ लो एक वो बिल्कुल शर्मद जैसा वो नहीं शांत खूब घना कॉन्सेंट्रेट जो आनंद घन है वह ऐसा रस जहां विराजमान माने आनंद की परिपूर्णता सघनता जिसमें विराजमान है ऐसे आनंद का भी सार और उसके भी सिंधु श्री श्याम सुंदर है समुद्र समुद्र श्याम सुंदर है परंतु उन श्री श्याम सुंदर के संदेश गंध अनुभूय संदेश की गंध को अभी सखी गणों ने अनुभव नहीं किया संदेश गंध मात्र का भी अनुभू अनुभव नहीं किया अर्थात शाम का कोई संदेश मिला नहीं है अथवा कहीं से संदेश मिला गंध संदेश गंधान अनुभू गंध का अनुभव करके दोनों तरह अर्थ हो जाएगा परंतु तो अधिक संगत है कि संदेश की गंध का अनन अनुभूय अनुभव न करके श्री प्रिया एकदम व्याकुल हो गई हैं और ता इंद्र बज्रायित तर्श बाधा श्री प्रिया को जो बाधा उत्पन्न हो रही है तृष्णा की जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो तृष्णा की तर्श माने प्यास तृष्णा तो तृष्णा की जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो बाधा ऐसी है जो कि इंद्र बज्रायित इंद्र के वज्र के समान जो बाधा है ऐसी बाधा श्री प्रिया के हृदय में अपूर से उत्पन्न हो रही है तो ता इंद्र बज्रायित इंद्र के बज्र के समान जहां पर अपूर से बाधा उत्पन्न होती हुई चली जा रही है सो ता इंद्र बज्रायित राज आ, बाधा श्री प्रिया के हृदय में जो बाधा है वो इंद्र वज्र बज्जिर के बज्रा के बज्र के समान इंद्र का बज्र कठोर ऐसे तीव्र बाधा उनके हृदय में उत्पन्न हो रही है राधा प्रधाना ऐसी राधिका जिनमें प्रधान है ऐसी सभी गोपियों के यूथ ने धैर्यम, धैर्य को धारण नहीं किया दोबारा गोविंद सान्द्र अमृत सार श्री गोविंद ही मानो घने अमृत के सार के सिंधु हैं उन श्री गोविंद के संदेश की गंध मात्र को भी अनुभूय अनुभव न करके भूया मन द्वारा अनुभु भूई में यमक अलंकार का कैसा सुंदर भ्रांति हो रही है यमक अलंकार का प्रयोग हो रहा है अनुभु भूई मन अनुभव करके भूय मन दोबारा पुनः श्यामचंद्र का अभी संदेश नहीं मिला है उसका अनुभव करके ता मन वे ब्रज गोपिकागण जिनमें राधा प्रधाना श्री राधिका प्रधान है ऐसी वे गोपिकागण इंद्र वज्रायित तर्श बाधा इंद्र वज्र के समान जिनके हृदय में बाधा उत्पन्न हो रही है वे श्री राधिका आदि गोपिकागण दधरे में धैर्यम धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं। अब इंद्र में मुद्रा अलंकार का प्रयोग है मुद्रा अलंकार वहां होता है जहां पर अर्थ तो एक ही हो कई अर्थ नहीं हो शेश में तो कई अर्थ हो जाएंगे परंतु तो मुद्रा अलंकार में कई अर्थ नहीं होते हैं अर्थ एक ही होता है परंतु तो एक और कहीं संकेत भी प्रस्तुत करता है जैसे यहां पर ये जो आ, सर्ग चल रहा है ये उल्लास इस उल्लास में इंद्र नामक छंद उसका प्रयोग किया गया है तो इंद्रवज्र छ की ओर भी कहीं संकेत कर रहे हैं पहले त्रोटक छंद था पहले अधिक स्वर्ग में अब यहां पर इंद्र वज्रा ये छंद का विशेष रूप से प्रयोग किया गया इंद्र वज्रा स्तर बाधा तो जिनकी तृष्णा की बाधा इंद्र के समान सुशोभित हो रही है माने कठिन लग रही है ऐसी श्री राधिका को धैर्य नहीं मिला सखी भी ऐशा झश हारम बिहारम प्रतिभान कन्या उपेन्द्र बज्राइत राजुबल्य वृंदागहनम दे जगाहे सखी भी ऐशा वे राधिका उस समय सखी भी अपनी सखियों को लेकर के पधारी श्री ब्रश्हानंद ने यमुना में बिहार करने के लिए उस समय जैसे पधारेंगी यमुना के पास में पधारी यमुना के किनारे फूल बीनने के लिए श्री राधिका पधारेंगी सखी भी ऐसा सभी सखियों के साथ में अब श्री राधिका कैसी हैं झश केतन आत्मा झश माने मछली वो उसका चिन्ह जिसके ध्वजा के ऊपर विराजमान है कामदेव अर्थात कामदेव कामदेव की ध्वजा के ऊपर मछली का चिन्ह माना गया है इसलिए कामदेव को मीन केतन ये कामदेव का एक नाम भी है तो झश के आत्मा माने कामदेव वो जिनके आत्मा माने मन में विराजमान है तो सखी भी ऐसा सखियों के साथ में वे श्री राधे का जिनके हृदय में श्याम सुंदर के प्रति अपूर्व प्रेम सेवा करने की कामना ही कामदेवी के रूप में विराजमान है तो झश इतना आत्मा हारम बिहारम प्रति हारम मानी मनोहारी बिहार के लिए प्रति भानु कन्या श्री यमुना के किनारे यमुना की ओर वैश्विक राधिका पधारी हैं और उपेंद्र वज्रायित राजे द्रुवल जहां पर द्रुवल वृक्षों की पंक्ति ऐसी लग रही है मानो उपेंद्र वज्रायित उपेंद्र उपेंद्र वज्र माने इंद्र जो है वो इंद्र के वज्र के समान उपेंद्रमान विष्णु उन विष्णु के वज्र के समान जहां पर अपूर्व विराजमान हो रही है उपेंद्र वज्रा इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दो छंद हैं सियाद इंद्र वज्रा यदत जिसमें पहला अक्षर विशेष रूप से दीर्घो वो हो जाएगा इंद्रवज्र जिसमें पहला अक्षर ह्रस्व हो वो हो जाएगा उपेंद्र ये दोनों के छंदों में अंतर है और ये दोनों छंद मिल जाते हैं तो एक नया छंद बन जाता है एक पंक्ति में उपेंद्र वज्र दूसरे में इंद्रवज्र जहां जा मिल जाएंगे वहां पर उपजाति नाम करके छंद बन जाता है उपजाति हो जाता है तो यहां पर निरूपण करे हैं इंद्र तर्श बाधा नहीं उपेंद्र बज्रायित राजी उस समय वृक्ष यमुना जी के किनारे कैसे विराजमान हो रहे थे मानो की समान वे विराजमान हो रहे थे श्री विष्णु के उपेंद्र माने विष्णु बामन भगवान उन बामन भगवान के आयुध के समान माने बामन भगवान शंख चक्र कथा पद लिए हुए हैं तो उनके आयु माने गदा के समान ये वृक्ष शोभा को प्राप्त हो रहे हैं उपेंद्र वज्रा राजी वृक्षों की पंक्ति उपेंद्र बज्रा के समान जहां पर लग रही थी राजत द्रुबल्ली वृक्षों की बल्ली जहां उपेंद्र बज्रा के समान शोभा को प्राप्त हो रही थी माने श्री बामन भगवान के आयुध के समान वृक्षों की पंक्ति श्री यमुना के किनारे सुशोभित हो रही थी माने वृक्ष भी ऐसे हैं ऊपर से तो बड़े होंगे और नीचे से पतले होंगे ऐसे ही जैसे गदा ले रखी हो ऐसे वृक्षों के गदाओं कई गदाओं के समान श्री यमुना के किनारे के वृक्ष सुशोभित हो रही थे उपेंद्र वज्रायित माने उपेंद्र के वज्र माने गदा के समान राजी माने जिनकी पंक्ति शोभा को प्राप्त हो रही है ऐसे राजद्रुबल्ली ऐसे द्रुमने वृक्षों की बल्ली जहां सुशोभित हो रही है वृंदा गहनम जगाहे ऐसी श्री राधिका उस समय वृंदा गहनम वृंदा रूप के वन में गहन माने वन वृंदावन में जगहे माने प्रवेश करने लगी वेश राधिका ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सखी भी ऐसा सखियों के साथ में ऐसा माने इन राधिका ने जो कि झशकेतन आत्मा जिनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने का कामदेव विराजमान है प्रेम विराजमान है काम माने प्रेम झश केतन माने कामदेव अर्थात प्रेम जिनके हृदय में विराजमान है हारम विहारम प्रति भानुकन्या भानुकन्या माने सूर्य की पुत्री अर्थात श्री यमुना उनके साथ में यमुना के किनारे हारम बिहारम मनोहर बिहार करने के लिए अर्थात पुष्प चयन करने के लिए हारम बिहारम माने हार माने मनोहर बिहार माने बिहार करने के लिए अथवा हार माने पुष्प उनका बिहार माने चयन करने के लिए उनको चुनने के लिए वे राधिका उपेंद्र वज्रायित राजी जो श्री यमुना के किनारे वृंदावन जिसकी शोभा ऐसी हो रही थी कि जिसमें वृक्ष उपेंद्र वज्रायित श्री उपेंद्र भगवान के बामन भगवान के गदा के समान सुशोभित हो रहे थे ऐसे उपेंद्र वज्रायित राजी राजी मान पंक्ति वृक्षों की पंक्ति उपेंद्र वज्रा के समान शोभित शोभित हो रही थी माने उपेंद्र भगवान के चरणों के समान उनके गदा के समान सुशोभित हो रही थी ऐसे राजदुवल्ली राजद्रुवली राज माने पंती राजद्रुवली ध्रुवल्ली माने वृक्ष द्रुव कहते हैं जो आकाश को घेरे उसका नाम है द्रुव ध्रुम शब्द का अर्थ होता है घेरने वाला आकाश को अंतरिक्ष को जो घेर करके रखे उसका नाम ध्रुव मान वृक्ष का नाम है ध्रुम तो ध्रुवल्ली जहां पर वृक्ष अपूर्व रूप से विराजमान है ऐसे वृंदा गहनम जगा है। श्री राधे का वृंदावन में पधारी अब वृंदावन की कैसी शोभा ये वसंत ऋतु के यही बसंत पंचमी यही वृंदावन की अपूर्व शोभा है वो शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि यस्य राजत भी, भी ये लीला बिल्कुल दिनों की लीला है और होरी के समाप्ति होने पर फिर द्वादशी द्वितीय के दिन श्री किशोरी जी का सब लोग राज्यभिषेक करेंगे और उस समय पुष्प टोल में विराजमान करके फुल उस फुलडोल में विराजमान करके शिवप्रिया जी का विशेष रूप से राज्याभिषेक राज्यभिषेक होली की समाप्ति पर शिवप्रिया जी का राज्याभिषेक है तो ये सामयिक मन यही समय लीला इसी समय की लीला का वर्णन है शिव वृंदावन की मह माधुरी का वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन कैसे हैं कि यश्य प्रसूनादिश तापत नाना भुत माधुरी भी के नाना अद्भुत माधुरी भी जैसे मने इस वृंदावन के अनेक अद्भुत माधुरी से युक्त पशूनादिशु फूल जो है वो फूल जहां पर विराजमान हैं जहां पर विभिन्न फूल बसंत ऋतु में अब खिल रहे हैं और उनकी अद्भुत माधुरी फैल रही है ऐसी तासु ऐसी संपद बी थीशु संपत्ति जहां पर परिपूर्ण रूप से प्रकट हो रही है अनेक अद्भुत माधुरी से युक्त फूल आदि की संपत्ति जहां गली गली में फैल रही है संपत्ति संपद बी थीशु संपत्ति की पंक्ति जहां पर विराजमान है संपत्ति जहां पर सर्वत्र फैल रही है तो नानादुत माधुरी भी प्रसूनादिशु अनेक माधुरी से युक्त पुष्प इत्यादि वे संपद भी थीशु जहां पर अपनी संपत्ति को फैलाते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे उस अद्भुत वृंदावन में नानस प्रहा जो भी निवास करता है ऐसे निवास करने वाली की सारी स्प्रहा समाप्त तो हो जाती है यह वृंदावन गोप जगह है कि जहां पर जो एक बार आ गया फिर वो यहां की रूप माधुरी प्रीति माधुरी को देख करके बस वृंदावन का ही होकर के रहना चाहेगा नान स्प्रहा जिसके हृदय में कोई दूसरी स्प्रहा सावसारा अवसर प्राप्त नहीं करती है माने शेष नहीं रहती है यह वृंदावन वो जगह है जहां पर के जो आ जाए उसकी अन्न स्प्रहा नहीं बचती है बस यही इस स्प्रहा बचती है कि प्रिया लाल की मैं निरंतर निरंतर सेवा करता रहूं ऐसा ये दिव्य वृंदावन तो नान्य स्प्रहा सावसरेती जहां पर अन्य स्प्रहा कभी भी शेष सावसर माने शेष नहीं रहती है नासित नावसरेते नासित कभी भी शेष अन्य स्प्रहा शेष रहती ही नहीं है अल्प प्रथा कल्प नगाट वीति ये बात सर्वत्र सर्वत्र जहां पर प्रसिद्ध होकर के विराजमान है ये अल्प प्रथा ये बात सर्वत्र सर्वत्र विस्तृत को प्रथा को प्राप्त होकर के ये विराजमान है आशित ऐसी अपूर्व कल्प नगाट भी जहां पर कल्प वृक्ष विराजमान हैं तो अल्प प्रथा जिन वृक्षों के आगे हां यो जिन वृक्षों के आगे कल्प वृक्षों की भी महिमा अल्प हो जाती है मन स्वर्ग के जो वृक्ष हैं उन स्वर्ग के वृक्षों की भी महिमा जहां पर आने पर अल्प हो जाती है ऐसे जहां के अपूर्व वृक्ष होकर के विराजमान हैं तो अल्प प्रसाक कल्प नगाट भी कल्प नगों की जो अटवी है मन कल्प वृक्षों की जो पंक्ति है उसकी भी प्रथा माने कांति कीर्ति अल्प हो जाती है ऐसा श्री वृंदावन उस वृंदावन में श्री राधारानी विचरण करने के लिए आज पुष्पों का चयन करने के लिए श्री वृष्णानंदनी पधारी हैं तो यश प्रसूनादिशतापद बीथीशु यश माने जिस वृंदावन के संपद बीथीशु संपत्तिशाली बीथियों में अब बीथी कैसी है संपत्तिशाली जहां के मार्ग जहाँ गलिया कैसी हैं वो जिनमें नाना भुत माधुरी भी प्रसूनादिशु अनेक प्रकार की माधुरी से युक्त प्रसून माने पुष्प इत्यादि जहां पर विराजमान है अनेक प्रकार की माधुरी वाले पुष्प इत्यादि जहां पर विराजमान है ऐसी संपत्तिशाली वृंदावन की गलियों में वृंदावन की इन कुंज गलियों में नान्य स्प्रहा सावसरेती जो निवास करता है उसके हृदय में कोई अन्य स्पर्हा नहीं रहती है और कल्प नगाट भी अल्प प्रथा जिनके आगे कल्प वृक्षों की नग माने वृक्ष जो गमन न करे उसका नाम हुआ वृक्ष तो कल्प नग माने कल्प वृक्ष नग माने जो स्थावर हो जो गमन न करे उनका नाम हुआ नग तो नग माने वृक्ष तो कल्प नक, नग माने कल्प वृक्ष उनकी भी महिमा प्रसामाने महिमा अल्प हो जाती है ऐसे इस श्री वृंदावन में श्री राधारानी उस समय हारम बिहारम प्रति हारम माने पुष्प उनके बिहार के लिए अथवा पुष्प चयन करने के लिए करने के बहाने विभिन्न मनोहर बिहार करने के लिए श्री राधिका उस समय सखियों के साथ में पुष्पवन में पधारी शिवृंदावन में पधारी श्री राधिका पुष्पवन में पधारी काय के लिए दूसरे श्लोक में कहे आए हैं कि हारम बिहारम प्रति हार माने पुष्प उनका बिहार माने हरण करने के लिए माने पुष्पों को तोड़ने के लिए पुष्प चयन करने के लिए श्रीराधिका पधारी अथवा दूसरा अर्थ है हारम बिहारम हार माने मनोहारी विहार करने के लिए श्रीराधिका वृंदावन में पधारी अब वृंदावन कैसा है उसके लिए कह रहे हैं कि जिस वृंदावन के प्रसूना दिशु नाना माधुरी भी अनेक अद्भुत माधुरियों से युक्त पसुनादिशु माने फूल आदि इनकी संपत्ति संपत भीशु इनसे युक्त जहां पर संपत्तिशाली बीथी विराजमान है ऐसी उन तासु, उन संपत्तिमयी बीथियों में जो भी निवास करता है उसकी नानस पुराहा साबसरा उसके हृदय में कोई दूसरी अभिलाषा रहती ही नहीं है और जिन वृक्षों के आगे कल्प नगाट भी कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष हैं कल्प वृक्ष हैं कल्प वृक्ष हैं ये बात भी जहां पर अल्प प्रथा वाली हो जाए ये बात तो बड़ी तुच्छ हो जाती है मैंने वृंदावन के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं ये कहना अत्यंत अत्यंत तुच्छ बात है ये कोई महत्व की बात नहीं है वृंदावन के वृक्ष प्रियालाल की सखी हैं ये कहना महत्व की बात है ये कल्प वृक्ष हैं ये बात तो बड़ी हल्की है ये तुच्छ बात है ये अल्प प्रसाद ये इनकी कीर्ति अल्प ही हो करके विराजमान वृंदाट भी कल्प वृक्षों से युक्त है ये भक्तों की अभिलाषा को पूरी करने वाला है कामियों की आ, कामना रखने वालों की अभिलाषा को पूर्ण करता है ये तो बड़ी छोटी बात है मुख्य रूप से भक्तों को सेवा कामना प्रदान करता है यही वृंदावन के वृक्षों की सबसे बड़ी विशेषता है और जितने भी ये रसिक जन जो वृंदावन में बाहर बाहर से आए सब आए कौन नहीं आए वृंदावन वृंदावन तो वो जगह है जहां पर जितने भी आचार्य हैं भी सब कृपा करके वृंदावन में पधारे वृंदावन तो सबको खींच के ले आया माने आद्य आचार्य शंकराचार्य और उनके बाद में श्री रामानुज बिल मंगल इन सबसे लेकर के श्री गुरु नानक तक और आधुनिक जितने भी आचार्यगण हैं वे भी सब श्री वृंदावन की ओर खिंचे हुए चले गए कोई सा संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसके आचार्य वृंदावन में नहीं आए हों विशेष रूप से वृंदावन सबका स्थान होकर के विराजमान गुरु नानक भी आए यहां पर नानक टीला टीला है गुरुद्वारा है शंकराचार्य है वृंदावन में तो ये सब जितने भी आचार्य हैं सब शिव वृंदावन में आए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है परंतु रसिकजन सब ये कहते हैं कि वृंदावन हम आए कौन के भरोसे बोले कोई सेठ सेठानी के भरोसे नहीं आए कोई बैंक बैलेंस संग संग में लेकर के आए हों कि वहां से व्यास से अपना काम चलता रहेगा इस भरोसे नहीं आए हैं वृंदावन में जब आए हैं तो काय के भरोसे बोले इन वृक्षों के भरोसे इन लताओं के भरोसे ये विचार करके कि हमारी यजमान कौन है बोलिए लताएं हैं ये वृक्ष है वृंदावन की रज हमारी यजमान है इस भाव को लेकर के वृंदावन में विशाप संतगण रूप सनातन सबको छोड़कर के यहां पर वृंदावन में आए रसिकजन सब सबको छोड़कर के यहां पर वृंदावन में इसीलिए कृपा करके पढ़ा रहे बाबा गौरंद कहीं उनके वचन है कि हम यहां पर किसी के भरोसे नहीं आए हैं आए हैं इन वृक्षों के भरोसे ये संतों के कहीं कई जगह उनके चरित्र में ये वचन भी कहीं सामने आते हैं कि इन वृक्षों के भरोसे वृंदावन में हम आए हैं यहां पर किसी दूसरे के भरोसे नहीं आए हैं कोई सेठ सेठानी के भरोसे यहां पर वृंदावन में नहीं आए हैं हमारे यजमान ये वृक्ष हैं तो वो ही बात कह रहे हैं कि वृंदावन के वृक्ष नग कल्प नग हैं कल्प वृक्ष हैं ये प्रथा तो अल्प प्रथा ये तो बड़ी छोटी बात है तत्व था वृंदावन के वृक्ष नित्य परकर हैं ये सखी गण हैं ये प्रियालाल को बिलसाने वाले हैं ये वृंदावन के वृक्षों की मुख्य प्रशंसा है इनका परिचय यह है कि ये नित्य परकर होकर के प्रियालाल को बिलसाने वाले हैं प्रियालाल के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने वाले हैं वृंदावन के वृक्षों का मुख्य परिचय है ये कल्प वृक्ष है ये परिचय तो बहुत छोटा है अल्प प्रसाद क्या बात ये वृंदावन के वृक्षों की इतना सुंदर जो वर्णन कि इनकी इन वृक्षों को कोई दूसरा व्यक्ति कहीं प्राप्त नहीं कर सकता है एक बार दोबारा यस्य प्रसूनादिश ताश संपद बी नानादुत माथुरी भी अनेक अद्भुत माथुरी से युक्त पुष्पालिशु फूल इत्यादि से भरे हुए संपत बीथीशु जब वृंदावन की ये संपत्तिशाली बीथियों की प्राप्ति होती है वृंदावन की इन कुंज गलियों की प्राप्ति होती है तो इन कुंज गलियों के सामने नान्य स्प्रहा सावसरा कोई अन्य स्प्रहा सावसरा माने शेष बचती ही नहीं है नान्य स्प्रहा सावसरा अन्य कोई स्प्रहा कभी अवसर होती ही अ, ब, बस्ती ही नहीं है ये कल्प नगाट भी थी ये वृंदावन के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं यह कहना तो अल्प प्रथा यह तो अल्प प्रथा होकर के ही विराजमान है अर्थात मुख्य रूप से सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले होकर के विराजमान स्वर्ग का जो वृक्ष है कल्प वृक्ष वे तो तुच्छ भावनाओं को प्रदान करेंगे परंतु ये जो वृक्ष हैं ये वृक्ष सर्वश्रेष्ठ प्रेम रस इसको भी प्रदान करने वाले हैं इसलिए अल्प प्रथा ये कल्प वृक्ष है ये कहना तो अल्प प्रथा ही है मुख्यतः प्रेम का दान करने वाले होकर के ही बिराजमान है इसलिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो वृंदावन का निवास करना नहीं चाहेगा ये कल्प वृक्ष है यह बात कौन स्वीकार ये तो अल्प अल्प बात है और कल्प वृक्ष है यह बात अल्प ये बात झूठी भी नहीं है सारी अभिलाषाएं तो पूरी हो ही जाएंगी परंतु यह बात बड़ी छोटी है मुख्य जो बात है यह प्रेम का दान करने वाले हैं यही मुख्य बात है तस्मिन न कस्मिन निकोपी तृप्तिम कदाचि दप्येते सनातनोपी इति बत मुग्ध मेधा यदि ये वासम बहुमत नस्मि न कस्म कॉपी तृप्ति अब वृंदावन की प्रशंसा का गायन करते हुए व्याज स्तुति के बहाने श्री वृंदावन के ऊपर से निंदा और भीतर से स्तुति ऊपर से देखने में तो बचन ऐसे हैं जैसे निंदा की जा रही है और भीतर निंदा के माध्यम से स्तुति की जा रही है तस्मिन न कस्मिन न कोपी तृष्णिम बोले हाय वृंदावन कोई काय को आए ये वृंदावन वो जगह है जहां पर तस्मिन माने इस वृंदावन में कस्मिन नपी कोपणिम तृत्तिम किसी भी व्यक्ति को कोई भी तृप्ति की प्राप्ति कभी होती ही नहीं है तस्मिन न कस्मिन ना को भी तृष्णि इस वृंदावन में किसी को तृप्ति की प्राप्ति नहीं होगी ऐसे स्थान पर कोई रहना चाहेगा क्या जहां तृप्ति होगी नहीं ये तो निंदा हो गई परंतु निंदा के माध्यम से ही स्तुति कर रहे हैं कि प्रेम की स्थिति ऐसी है कि यहां पर कभी भी तृप्ति की प्राप्ति होती ही नहीं है तस्मिन माने इस वृंदावन में कोपी तृप्ति नौ कोई भी प्रकार की तृप्ति होती ही नहीं है अर्थात कृष्ण सेवा करते हुए भजन करते हुए जहां पर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हुए कभी भी तृप्ति होती ही नहीं है कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान मार्ग में कर्म मार्ग में तृप्ति की प्राप्ति हो जाती है मोक्ष प्राप्त करने के बाद में फिर कोई अभिलाषा नहीं बचती है परंतु भक्ति में आत्मारामता पूर्ण कामता ये दोष है ज्ञान में आत्मारामता पूर्ण कामता या गुण है ज्ञानी के लिए ज्ञानी शास्त्र में यह कहा गया कि अनुभूते अभावेपि भी ब्रह्मास्मित विभावित अनुभूति नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं आम्रमास्मि यह ज्ञानी को अनुभूति नहीं है परंतु वो फिर भी सदा चंद रहता है सो हम सो हम आम्रमास्मि आम्रमास्मि यह गाता रहता है तो अनुभूते अभावेपि भी ब्रह्मास्मित विभावित मैं ब्रह्म हूं यह विचार करते रहना चाहिए क्योंकि भ्य थे ध्यानात जो असत पदार्थ है उसका भी ध्यान करने पर जब असत पदार्थ भी सामने आ जाता है कोई स्वप्न देख रहा है कोई कल्पना कर रहा है और उसके सामने भूखा है और उसके सामने कल्पना में लड्डू आ जाए स्वप्न में लड्डू आ जाए अब स्वप्न के लड्डू तो है नहीं परंतु स्वप्न में कोई लड्डू खा रहा है तो यदत प्राप्य थे ध्यान करने पर जब सत्य असत्य वस्तु भी सामने प्राप्त हो जाती है तो बस्तु जो नित्य आप्य वस्तु है उसको प्राप्त करना कौन सी कठिन बात है तो ज्ञानी जनों की एक विशेषता है कि अनुभूति नहीं है फिर भी वे लिखते हैं परम हम परम राज्य लिखेंगे अपने आप को अपने आप को कहीं ये परम मुक्तों का स्थान है परम मुक्त परम हंस ये उनका आश्रम है ऐसा वे कहेंगे अब परमहंसता कहां और जो दृश्यमान स्वरूप है वो कहां परंत फिर भी अभिमान ज्ञानी को ये करना चाहिए कि मैं परम हंस हूं मैं ब्रह्म हूं परंत भक्तगणों में ये उल्टी बात है भक्तगणों में ऐसा कभी भी नहीं है भक्तगणों में आत्मा पूर्ण कामता दोष है यहां पर कभी भक्ति यह कहेगा ही नहीं कि मैं पूर्ण हूं जो जितना ऊंचा भजन में बढ़ गया है वो उतनी ही दीनता धारण करेगा किसी भी बड़े से पूछ लो वो यही रोता रहेगा हाँ है भक्ति का एक लेश भी हम में नहीं है। कब भक्ति आएगी कब आएगी जो नए भक्त हैं वे तो कहेंगे हमें अनुभूति होगी हमें अनुभूति होगी हमें यह अनुभूति हो गई और महापुरुषों के पास में जाओ बड़े लोगों के बड़े बाबा के पास में चुप रहे हाँ होगी रख अपने पास में बहुत अच्छी बात है तो वे कभी भी ये नहीं कहेंगे जो अनुभवी व्यक्ति है वो कभी ये नहीं कहता है भक्तों में कि मैंने ये अनुभव किया मुझे ये अनुभूति हुई मुझे ये स्वप्न दिखे मुझे ठाकुर का ये साक्षात्कार हुआ गुरुजन कभी नहीं कहते हैं उनके शिष्यगण उनकी भंगमाओं को देख करके उनकी कभी कभी जो में उनके मुख से कोई बात निकल गई उसके आधार पर वे गुरु की महिमा का गायन करते हैं गुरुजी कभी अपने मुख से ये नहीं कहते हैं कि मैंने ये प्राप्त कर लिया मैंने ये प्राप्त कर लिया मैंने ये देख लिया तो भक्ति की एक स्वभाव है बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि तस्मिन न कस्मिन अपे को भी वृंदावन में जो निवास कर रहे हैं उनको कभी भी तृप्ति की प्राप्ति होती ही नहीं है अनुभूति हो जाने पर भी वे अनुभूति को छिपा करके सर्वदा सर्वदा रखते हैं जैसे निर्धन अपने धन को छिपा करके रखता है इसी प्रकार अनुभूति का कभी भी वे प्रचार नहीं करते हैं रसकों की बोली है कि बूदक रस पायो कहूं राखो भुज में पुलिस रस पै नहीं कोट मरे पचहार बड़ी कठिन से बड़ा साधन करने के बाद में कभी भाग्य से एक अनुभूति की प्राप्ति होती है एक श्री प्रिया जी के चरणारविंद की लाल जी के चरणारविंद की एक झलक प्राप्त होती है और यदि उसका उसको कह दिया कि हमको यह अनुभूति हुई यह अनुभूति हुई तो फिर पुलिसों रस पही, पही, पही, पही नहीं उस रस को फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिल जाएगी वो रस गायब हो जाएगा कोट मरे पचहार फिर चाहे कितना भी कूटो, तो भूस में यदि कोई जैसे शहद को या किसी भूख रस को अमृत को बूथ की एक बूद मिली और उसको कोई भूस में डाल दे और फिर ये विचार करे कि इस भूस को कूट करके और कपड़े में निचोड़ करके उस रस को निकाल लूंगा तो फिर वो निकलेगा नहीं ऐसे ही बूदक रस पायो कहीं राखो भूस में शांत डाल भूस में जैसे कोई डाल करके रस रख ले तो फिर वो रस नहीं मिलता है ऐसे ही जो निज रस है उस रस को रसिकन कभी भी कहते नहीं हैं बल्कि सदा सदा उनमें ये व्याकुलता रहती है कि कब और मिले और मिले तो वही जो रसकों का सिद्धांत है स्वभाव है उसका वर्णन श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तस्मिन न न कस्मिन निकोपिम इस वृंदावन में किसी को भी कभी कोई तृप्ति मिली ही नहीं कोई भी ये नहीं कहता है कि मैं आत्मा राम पूर्ण काम हूं मुझे अब रसनी चाहिए बल्कि जितने भी जो भी ऊंचे रसकजन है वे सदा सदा रोते ही रहे हाय हाय ही करते रहे कि हाय कब कृपा मिलेगी कब कृपा मिलेगी किम और ये बस ये दो शब्दों को पकड़ करके बेस रसिक जन सर्वदा सर्वदा रोते रहे हैं और हमारे पास में भी कोई दूसरा साधन नहीं है किम और ये दो शब्दों का ही साधन है कि क्या किशोरी जी कभी कृपा करेंगी हाय कब कृपा करेंगी तो किम और ये दो शब्दों के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा साधन है भी नहीं व्याकुलता को धारण करने के लिए कि मौका इनका ही सदा सदा विचार करना पड़ेगा तो जो जो रस होगा त्यो हो, त्यो उस रस की अनुभूति होगी तो कदाचित आप्यति सदातनोपी किसी को कदाचित आप्यति तो तस्मिन्ह इसमें सनातनों की सदा रहने पर भी जन्म भी जाए तब भी किसी को तृप्ति नहीं मिलती है नहीं मिलती है सनातन होने पर भी निरंतर निवास करने पर भी किसी को तृप्ति नहीं मिलती है बत मेधा। अब बताओ कौन ऐसा मुग्ध मेधा होगा मुग्ध बुद्धि वाला होगा जो के बहुमन्यते, नो? कि तदीय वासम बहुमन्य थे नृंदावन में बहुत दिनों तक निवास करना चाहेगा कोई निवास करना चाहेगा क्या नो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं वृंदावन की स्तुति हो रही है कि तस्मिन नस्मिन कस्... न कस्मिन नोपी तृप्ति इस वृंदावन में रहते हुए कसमिन ना प... किसी भी व्यक्ति के हृदय में कोई भी तृप्ति नहीं होती है कदाचित कभी भी प्राप्त नहीं करता है निवास करने पर भी कभी भी कभी तृप्ति प्राप्त नहीं करता है, सनातनों की निरंतर जब ऐसी बात है तो कश्चित बत मुग्ध मेधा कौन सा ऐसा मुग्ध बुद्धि वाला व्यक्ति होगा जो कि यदि वासम बहुमन्य तेनो जो इस वृंदावन के निवास को बहुमन्यते बहुत मानेगा अब प्रश्न का उत्तर है नो बोले ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कोई भी उसके निवास को नहीं प्राप्त करना चाहेगा ये ब्याज स्तुति के माध्यम से ब्याज निंदा यहां पर ऊपर से दिख रही है निंदा पंथ भीतर से की जा रही है स्तुति अब श्री वृंदावन की महिमा का और रहे हैं प्रसंग वृंदावन की महिमा का चल रहा है श्री राधा ने पुष्प चयन करने के लिए वृंदावन में पधारी अब वृंदावन कैसा है उसमें वृंदावन की महिमा का ये गायन कर रहे हैं तदेव मेवाखिल धाम सारम मृत विचित्र मुदभेद अन्य पुण्या वल्लेवत चारे यत्रो। वो तदेव अखिल धाम सारम ये जो श्री वृंदावन है वो वृंदावन अखिल धामों में सार होकर के विराजमान सब धामों का सार सब धामों का परम फल हो होकर के श्रीमदृंदावन ये विराजमान है तो तदेव ये तदेवम अखिल धाम सारम तदेव मेव अखिल धाम सारम ये ये जो वृंदावन है तद एव एव तदेव एव ये एव एव शब्द का दो बार प्रयोग करके जैसे रज का स्पर्श करते हुए रज को छू करके कह रहे हैं कि ये वृंदावन ये वृंदावन जीव गोस्वामी जैसे इसी वृंदावन की महिमा का गायन कर रहे हैं कि ये ही वृंदावन परम परम धान सार होकर के विराजमान है तो तदेव तो तदेव अच्छा तो तदेक एक तो बेव ऐसा होगा ऐसा तदेक एक में वर्वश्रेष्ठ एक ब्रेष्ठ तो तदेव एक ठीक है तद एक में वह यह एकमात्र वृंदावन ही ऐसा है ये एक में भी अर्थ बोझ निकले तदेव तो मेव मन ये वृंदावन ही ये वृंदावन ही या ये वृंदावन ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है अखिल धाम सारम ये संपूर्ण धाम का सार होकर के विराजमान धाम शब्द के चार अर्थ होते हैं देह गे ट्विट और प्रभाव ये धाम के चार अर्थ हैं ये वृंदावन श्री प्रिया लाल का देह मान शरीर ही है देह माने शरीर धाम माने शरीर अर्थात श्री प्रिया जी जिस समय वृंदावन में प्रवेश करें उस समय वृंदावन में श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करेंगी और ऐसे ही श्याम सुंदर यदि वृंदावन में प्रवेश करें तो वे प्रिया के रूप का दर्शन करते तो वृंदावन धाम माने देह है धाम के चार अर्थ दे फिर दूसरा गे वृंदावन गे तो है ही लीला इसको करने वाला वृंदावन है दे गे टुविट, टुविट का तात्पर्य है श्री प्रिया लाल की ही अंग कांति होकर के ये वृंदावन विराजमान है ट्विट माने अंग कांति श्री प्रिया लाल का ही ये प्रभाव ट्विट माने तेज हो करके विराजमान ये वृंदावन उनका तेज स्वरूप होकर के जैसे तेज उनसे अलग नहीं है ऐसे धाम भी उनसे अलग नहीं है जैसे सूर्य का तेज सूर्य ही है प्रकाश ही सूर्य है ऐसे धाम भी लीला करने के लिए वो जो आनंद तत्व है वो आनंद तत्व ही सर्वदा लीला बिहारी है और जब लीला बिहारी है तो वो अपने आप को चार रूपों में प्रकट करेगा ही प्रियालाल सहचरी और वृंदावन इन चार के बिना लीला नहीं होगी होगी तो त्विट माने वह तेज होकर के भी विराजमान है और प्रभाव प्रभाव का तात्पर्य है कि श्रीमद् वृंदावन प्रियालाल की कृपा का स्वरूप होकर के विराजमान है प्रभाव के या प्रभाव होकर के विराजमान अर्थात वृंदावन का यदि कोई आश्रय ग्रहण करेगा तो प्रियालाल की कृपा उसको अवश्य प्राप्त हो जाएगी तो अमर में धाम शब्द के चार अर्थ किए गए देह गेह माने तेज और प्रभाव और ये वृंदावन इन चारों रूपों में साक्षात रूप से विराजमान है, है तो तदेव मेव अखिल धाम सारंभि वृंदावन संपूर्ण धामों का सार होकर के विराजमान धाम का तात्पर्य तेज या जितने भी वैकुंठ इत्यादि धाम है उनका भी सार होकर के उनसे भी श्रेष्ठ होकर के श्रीमद वृंदावन विराजमान है मन्य नुम इच्छेत मैं तो यही कहूंगा वृंदावन का त्याग करने के लिए कोई भी जंतु नहीं इच्छेद कोई भी जिसने जन्म लिया है जंतु माने जन्म ले जो जन्म ले उसका नाम जंतु जो जन्म ले वह वृंदावन का कभी भी त्याग करना चाहेगा ही नहीं परिहर इच्छेत त्याग करने की कभी इच्छा करेगा ही नहीं बृंदावन विचित्र मुद्भेदवत अन्य पुण्या वल्यव तम चारे तेपी यहां पर विचित्र उद्भेदव विचित्र रूप से उद्भेद माने खिलने वाली प्रकट होने वाली विचित्र उद्भेदव अन्य पुण्यावली वली, पुण्यावली यहां पर जिसकी पुण्य रूपी लता विचित्र उद्भेद को प्राप्त करके विराजमान उद्भेद माने खिलना तो जिसकी पुण्य लता विचित्र रूप से खिलकर के विराजमान हो तो विचित्र उद्भेदवत विचित्र प्रकाश वाली होकर पुण्यावल्य वो पुण्य रूपी लता ही जहां की विराजमान पुण्यावल ही जिसकी विचित्र उद्भेद को प्राप्त करके विचित्र प्रभाव को प्राप्त करके विराजमान है वो ही इस वृंदावन में आएगा अर्थात जिसकी परम भाग्यशाली हो करके जो विराजमान है वो ही इस वृंदावन में आएगा उत्तम तम चारे थे यत्रो और वो विचित्र पुण्यावली ही उसे वृंदावन में निवास कराएगी अब पुण्य शब्द का अर्थ क्या है इतना स्पष्ट हो गया कि विचित्र पुण्यावली जो खिल गई है अर्थात उसके पुण्य कर्म यदि कोई उद्भेद माने फल को प्राप्त दशा को प्राप्त हो रहे हैं उसने जो पुण्य किए उनका पुण्य फल यदि उसको प्राप्त हो रहा है यही है उद्भेद किसी ने बीज बोया बोच का बो होने के बाद में बीज उद्भेद को प्राप्त हुआ इसी तरह से किसी के पुण्य यदि उद्भेद को प्राप्त करके इस वृंदावन में विराजमान है तभी तम चारे थे अपी यत्रो तब वह पुण्यावली वह पुण्य की लता ही उसे यहां पर यह पुण्यावली ही उसे यहां पर चारयते माने निवास स्थान प्रदान करती है तो विचित्र मुद्भेद विचित्र रूप से जो खिल रही है फल फूल रही है ऐसी पुण्यावली ही तम चारे ते भी यत्रो इस वृंदावन में उसको विचरण कराएगी इतना स्पष्ट हुआ अब ये पुण्यावली क्या है पुण्यावली का तात्पर्य यहां पर सत्कर्म नहीं होंगे पुण्यावली का अर्थ यहां पर पुण्य कर्म सात्विक कर्म नहीं होंगे दान धर्म तीर्थ यज्ञ व्रत ये पुण्यावली नहीं है पुण्यावली का तात्पर्य यहां पर, पर कृपा यदि श्री राधा रानी की विचित्र कृपा जो उसके ऊपर आई वो कृपा ही यदि खिल रही है कृपा ही फलफूल रही है तो उस व्यक्ति को यहां पर जन्म की यहां पर निवास की सुविधा प्राप्त होगी अन्यथा उसे निवास की सुविधा प्राप्त नहीं होगी यह वृंदावन की अपूर्व मेहमा पुण्यावली माने कृपा पुण्य शब्द कृपा का वाची है यही बात कह रहे हैं कि तदेव मेखा मेवाखिल धाम सारम ये शिव वृंदावन ही अखिल धाम माने लोकों का सार है अथवा ये वृंदावन ही श्री श्याम के अपूर्व प्रभाव का सार है या ये वृंदावन ही श्याम की अपूर्व शोभा का सार है धाम माने स्थान धाम माने तेज धाम माने प्रभाव श्याम के सभी धाम माने जितने भी लोक हैं वैकुंठ इत्यादि उनका सार ये वृंदावन है अथवा श्याम सुंदर की शोभा जो अंगकांति तेज है उस तेज का सार होकर के विराजमान अथवा यह वृंदावन ही सबके अपूर्व प्रभाव जो है उन प्रभाव का सार होकर के विराजमान है तो तदेव तदेवम एवं इस प्रकार वही यही वृंदावन यही कह करके अंगुली से स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि यही जो वृंदावन है वो अखिल धाम सारम संपूर्ण स्थानों तेज और प्रभाव का सार है मन्ने न जन्म परहर्त मिच्छेत मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिसने भी यहां पर जन्म लिया या जो आ गया जन्म मन जो भी वृंदावन में आ गया वो परहर्त मिच्छेत वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहेगा वृंदावन के साथ में ही छोड़ करके रहना चाहेगा विचित्र पुण्यावली अद्भुत पुण्य यदि प्राप्त हुए हैं और वे पुण्य उद्भेद को प्राप्त करके माने पुण्य रूपी लता यहां पर फली फूली हुई विराजमान हो रही है फल फूल रही है तो अन्य माने अद्भुत अलौकिक पुण्यावली माने कोई पुण्य की पंक्ति या पुण्य की लता पुण्यवल्ली माने लता पुण्यावली माने पुण्य की पंक्ति कोई विचित्र जो पुण्यावली है पुण्य की पंक्ति जो अद्भुत है एक माने सर्वश्रेष्ठ है और वो विचित्र उद्भेदव अपूर्व से यदि यहां पर फल फूल रही है विकसित हो रही है तो ये लता ही तम चारे ते यत्रो उस व्यक्ति को वृंदावन में सदा सदा विचरण कराती हुई रहेगी वृंदावन में उसको स्थान प्रदान करेगी जिसके ऊपर कृपा रूपी लता जिसके हृदय में विराजमान हुई है वो कृपा ही कृपा लता ही उसे वृंदावन में निरंतर निरंतर विचरण कराएगी अर्थात श्री वृंदावन का निवास बिना किशोरी जी की कृपा के कभी भी प्राप्त नहीं होता है ये कहने का तात्पर्य हुआ तो जिसके हृदय में श्री किशोरी जी ने कृपा करके अपनी कृपा रूपी लता स्थापित किए है वो लता ही उसे यहां पर बांध करके रखेगी और यहां वृंदावन में विचरण कराएगी वृंदावन से बाहर वृंदावन से बांध करके रखेगी वृंदावन से बाहर उसको जाने के लिए प्रेरित नहीं करेगी तम चारे भी यत्र तो विचित्र उद वत जहां पर विचित्र उद्भेद माने विकास को प्राप्त कर रही है ऐसी अन्य माने सर्वश्रेष्ठ पुण्यावली पुण्यों की पंक्ति ही तम माने उस जीव को चारे माने यहां पर निवास करवाएगी अर्थात वृंदावन का आकर्षण उसे निरंतर निरंतर यहाँ निवास कराते हुए विराजमान होगा पुण्यावली निवास कराएगी ये कहकर के मानवीकरण जो है वो पुण्यावली ही उसको निवास कराएगी वो ही इसका शासन करती हुई विराजमान होगी और जो यहाँ पर आ गया वो यहाँ पर कभी छोड़ करके नहीं जाएगा ये स्वभाव उक्ति अलंकार वृंदावन के स्वाभाविक गुण का यहाँ निरूपण किया है पांच रूपों में ठाकुर हमारे सामने आज भी विराजमान हैं रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्त सिंधु में जहां भक्ति के चौसठ अंगों का रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया उन चौसठ अंगों में मुख्य रूप से अंग हो गए फिर नौ श्रवण कीर्तन स्मरण पाल सेवन अर्चन बंदन दास साक्षात्म निवेदन अब श्रवण कीर्तन भी किसका किया जाए इसका वर्णन करने का जब समय आया तो वो पांच अंग भी नौ अंग जो हैं वे भी पांच अंगों में परिणत हो गए पांच रूपों में ठाकुर आज भी हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं अवतार काल में पांच हजार पांच सौ बावन वर्ष पहले कभी श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए और इस समय हमारे सामने नहीं है वे तो इतिहास की वस्तु हो गई ऐसा नहीं मानना चाहिए श्री कृष्ण आज पांच रूपों में हमारे सामने विराजमान है पांच रूप कौन से सबसे पहला स्वरूप है श्री गोविंद विग्रह श्री ठाकुर जी श्री गिरधारी जो सामने विराजमान है वे भगवत श्री अर्चा भगवान की मूर्ति श्री गोविंद गोपीनाथ राधार महन ये भगवत स्वरूप आचार्य रूप आज इस अर्चा विग्रह के रूप में अर्चा अवतार धारण करके भगवान हमारे सामने विराजमान है पहला स्वरूप है श्री श्रीमूर्ते रंग सेवनम श्रीमूर्ति दूसरा है श्री भागवतार था नाम आस्वादो श्रीमद भागवत रसक्रीमद भागवत आज भी साक्षात कृष्ण विराजमान है श्रीमद भागवत और कृष्ण दोनों अंतर नहीं है श्रीमद भागवत श्री कृष्ण की वांग्मी मूर्ति होकर के ही विराजमान नीलमणि विग्रह होकर के श्री कृष्ण श्री कृष्ण स्वरूप में श्री गोविंद राधारायण श्री मदन मोहन स्वरूप में विराजमान और वाग्मय स्वरूप होकर के श्री कृष्ण हमारे सामने श्रीमद भागवत के रूप में विराजमान है यह दूसरा विग्रह साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है कृष्ण का साक्षात तीसरा विग्रह वो है श्रीमद वैष्णवगण और उन वैष्णवों में भी मुकुट संतगण में मुकुट श्री गुरुदेव क्यों मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे जो गुरु हैं उनमें भगवान ने इस जीव का कल्याण करने के लिए अपनी पूरी शक्ति रख दी थी और उस माध्यम से उन गुरु के स्वरूप के माध्यम से उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करा दी अब मुझे अपने से मतलब है दुनिया से क्या मतलब मेरे जो गुरु हैं वे गुरु साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप हैं क्योंकि कृष्ण ने उन गुरु में ही आविष्ट होकर के इस जीव का कल्याण किया इसलिए हमको अपने गुरु को साक्षात भगवत स्वरूप ही मानना चाहिए और उन गुरु में कभी भी जे पढ़े लिखे हैं कि नहीं है कि सुंदर है इन सब बात का विचार नहीं करना चाहिए करने का अधिकार भी नहीं है दीक्षा के पहले भी नहीं था वो तो विचार कर रहे थे केवल निष्ठा को स्थापित करने के लिए और जब दीक्षा ले ली इसके बाद में तो बिल्कुल अधिकार है ही नहीं उस समय तो ये समझना चाहिए कि श्री प्रभु ने विचार किया होगा कि इस जीव को अपनाना है और उन्होंने मेरे गुरु को मेरे कल्याण करने के लिए मेरे सामने भेज दिया और मैंने उनके चरणों में शरणागति ग्रहण कर ली इसलिए मेरे गुरु साक्षात कृष्ण हैं यह तीसरा स्वरूप वैष्णव और वैष्णव में भी गुरु पहला स्वरूप हुआ श्री गोविंद शिवग्रह दूसरा स्वरूप हुआ श्रीमद भागवत तीसरा स्वरूप हुआ श्रीमद गुरुदेव गुरुदेव भगवत स्वरूप ही, ही है चौथा श्री नाम संकीर्तन जहां संधिनी शक्ति से युक्त होकर श्री कृष्ण नेत्र के विषय बनकर के विराजमान हुए वहां पर हैं वे गोविंद श्री विग्रह और जब श्री कृष्ण ही संधिनी शक्ति के द्वारा युक्त होकर के काम के विषय बनकर के या कर्मेंद्री के विषय बनकर के प्रकट हुए तो कृष्ण ही हरिनाम है नाम और कृष्ण दोनों एक है संधिनी शक्ति की अधिकता से युक्त होकर के जब वे काम के विषय बने या जव्हा के विषय बने तब हो गए वे नाम जब वे आंखों के विषय बने तब वे मुरली मनोहर होकर के सामने विराजमान तो नाम भगवत स्वरूप है चौथा भगवान का जो स्वरूप है आज भी साक्षात वो श्री नाम और भगवान का पांचवा जो स्वरूप है जो आज भी विराजमान है हमारे सामने वो है श्री वृंदावन की रज धाम जो धाम साक्षात ये जो धाम है ये धाम ही साक्षात श्रीमद गोलोक का कहीं आश्रय होकर के विराजमान जैसे आठ प्रकार की मूर्ति वे कृष्ण का आश्रय होकर के विराज विराजमान है शैली दारुमयी लेप्या लेख्या, मानसी, ये जो आठ प्रकार की मूर्ति मनोमई, ये जो मूर्तियां हैं, जैसे कृष्ण का अधिष्ठान होकर के विराजमान इसी प्रकार दिख रहा है ऊपर से कि ये भूमि कहीं पंचिकृत तत्वों का विकार है सामने देखने में ऐसा लग रहा है यह पंचीकृत तत्वों का विकार है पृथ्वी जलवायु तेज इनके गुण मिलते रहे विराजमान और नित्य धाम के, के संपर्क के कारण दृश्यमान पंचीभूतात्मक पंचीकृत जो पृथ्वी का तत्व है वो पृथ्वी का तत्व भी चिन्हय है इसलिए यहां की रज उसको हम चिन्मय ही करके मानेंगे जैसे मृमयी प्रतिमा प्रतिमा बनी हुई है मिट्टी की परंतु भगवत संबंध के कारण कोई भी उसको मिट्टी नहीं कहेगा महाअपराध हो जाएगा उसको दारुमयी या शैली कहने पर महा अपराध हो जाएगा शैल उस पत्थर का जो स्वरूप है वो पत्थर उसका आधार हो करके विराजमान परंतु वो पत्थर नहीं है वो साक्षात है इसी प्रकार ये जो भूमि है ऊपर से देखने में इसके कंटेंट बिल्कुल वही दिखेंगे जो सब जगह की भूमि के हैं वो यहां की भूमि के यहां की सॉइल के भी वही कंटेंट्स दिखेंगे परंतु क्योंकि वह चुनबे धाम का आश्रय होकर के विराजमान है इसलिए ये रज साक्षात चिन्मय होकर के ही विराजमान जैसे भगवत प्रतिष्ठा होने पर जो श्री विग्रह है वह कोई भी उसको पाषाण नहीं कहेगा कोई भी उसको जल नहीं कहेगा उसको भगवत स्वरूप ही कहा जाएगा गंगा को जल नहीं कहा जाएगा गंगा को गंगा देवी ही कहा जाएगा यमुना को यमुना देवी ही कहा जाएगा ऐसे वृंदावन की भूमि भी चिन्ह में होकर विराजमान है तो वृंदावन की श्री कृष्ण हमारे सामने पांच रूपों में आज भी साक्षात विराजमान हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा भक्त साम्य सिंधु की साधन भूत जो लहरी है उसकी काल का है कि श्रद्धा विशेषत प्रीते श्रीमूर्ते रंग सेवनम श्रीमद भागवतारथानम आस्वादो रसकई सहो सजाती आशय स्निग्धे साधो संघ वरे नाम संकीर्तनम श्रीमन मथुरा मंडले स्थिति ये पांच रूपों में ठाकुर आज भी हमारे सामने विराजमान है श्रीमूर्ते रंग सेवनम श्रीमूर्ति उसको प्रथमा मत कहना उसको स्वरूप ही समझना वो प्रतिमा नहीं है वो प्रतीक नहीं है बल्कि वो साक्षात स्वरूप है जो अशोक चिन्ह है वो भारतीय गौरव का प्रतीक है परंतु प्रतिमा भारतीय श्री कृष्ण की प्रतीक नहीं है वो साक्षात कृष्ण है दोनों में अंतर है प्रतीक होना अलग चीज है और स्वरूप होना अलग चीज है श्री स्वरूप जो विराजमान है वे स्वरूप हैं उनको हम प्रतिमा प्रतिमा मैं मिलता जुलता एक जैसा सिमिलर ऐसा उसको हम नहीं कहेंगे प्रतिमा का मतलब परंतु सिमिलर नहीं है वो, वो ही स्वरूप है वो एक्चुअली श्री कृष्ण ही प्रतिमा के रूप में विराजमान है तो वो कृष्ण का स्वरूप नहीं है कृष्ण का प्रतीक नहीं है बल्कि कृष्ण ही हैं तो श्रीमदभाग सबसे पहले श्रद्धा विषय श्री मूर्ति रंग सेवनम मूर्ति पे दूसरा जो स्वरूप है वो है भागवतार भागवतार्थान आस्वादो हो श्रीमद भागवत का और श्रीमद भागवत का ही नहीं श्रीमद भागवत के अर्थ जैसे ये ग्रंथ चल रहा है ये श्रीमद भागवत का ही जो माधुरी अंश है उस माधुरी अंश का ही व्याख्यान है तो श्रीमदभागवत के अर्थ श्रीमदभागवत कहने पर भागवत या भागवत पर आधारित जितने भी ग्रंथ हैं उनका आस्वादो रसकई सहो रसकों के मुख से आस्वादन ज्ञानियों के मुख से नहीं पंडितों के मुख से नहीं रसकों के मुख से आस्वाद। आस्वादो रसकई सहो जनों के साथ में के साथ में आस्वादन पंडिताई दिखाने की वस्तु नहीं है जिनको कृपा प्राप्त है उनके मुख से इसका आस्वादन फिर सजाती या शय देव बरे सजातीय जो वैष्णव है उस वैष्णव के संग में संग वो भी कैसा सजाती वैष्णव होना चाहिए बोले स्वतो बरे अपने से श्रेष्ठ जो हो क्योंकि सदा छोटों के साथ में संपर्क किया तो अभिमान आ जाएगा हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम ज्यादा समझते हैं तो स्वतो बरे अपने से श्रेष्ठ जो साधु हैं उनका संग करे सजाति सबसे पहले सजातीय वैष्णव होना चाहिए सजाती नहीं होगा तो शुद्धा को उल्टा और कम करेगा अब कोई ज्ञानी के साथ में वैष्णव मिल जाए तो ज्ञानी अपनी ओर खींचेगा वैष्णव अपनी ओर खींचेगा खींचाता होती रहेगी केवल शास्त्रार्थ वाद तो विवाद होते रहेंगे तुम बड़े कि हम बड़े तुम सही कह रहे हो कि हम सही कह रहे हो इसलिए सजाति वैष्णव के साथ में संग करेगा तो अपनी निष्ठा पुष्ट होगी तो सजाति आशय स्निग्ध अतिशय स्निग्ध सजाति भी होना चाहिए फिर अतिशय स्निग्ध भी होना चाहिए संतों का सुहावी स्निग्ध होना कृपा करना सजाति भी होना चाहिए अब यदि देवी जी का उपासक और कृष्ण की आराधना करे तो देवी जी अपनी तरफ खींचेंगे कृष्ण अपनी तरफ कहेंगे झगड़ा करते रहोगे भैरव का उपासक है और यदि कोई वैष्णव के साथ में मिल जाए तो खींचाता होती रहेगी तो वो नहीं सजाती वैष्णवों के साथ में संग करे फिर वो भी अतिशय स्निग्ध जो कृपालु हैं फिर एक तीसरी शर्त और है ससंग में स्वतो भरे अपने से श्रेष्ठ जो वैष्णव है उनका भी संग करे अपने से श्रेष्ठ करने पर यह है कि उनकी कृपा मिलेगी सदा छोटे का संग करेगा तो छोटे का संग करने पर फिर कृपा नहीं मिलेगी बल्कि अभिमान पुष्ट होता रहेगा यह भाव आता रहेगा हम आचार्य हम बड़े हम विद्वान यह भाव आता रहेगा तो स तो बड़े तो यह वैष्णव संघ की बात हो गई अब वैष्णव में मुकुटमणी कौन है वैष्णव में मुकुटमणि है श्रीमद गुरुदेव इसलिए गुरुदेव को सदा ये विचार करके विचार करे कि श्री कृष्ण ने राधारानी ने मेरे शरीर के संसारी जीव के ऊपर कृपा करना चाहा होगा इसलिए उन्होंने मेरे गुरु को मुझसे भड़ा दिया अब जैसा संग हुआ वैसा रंग हुआ जैसा रंग हुआ वैसा साधन हुआ जैसा साधन हुआ वैसी सिद्धि हुई तो ये ठाकुर की कृपा है ठाकुर ने जिस तरह से मुझे अपनाना चाहा होगा उसी तरह का मुझे संग प्रदान कर दिया होगा ये मंद विचार करें इसलिए मेरे जो गुरुदेव हैं उनके दोषों को नहीं देखूंगा उनमें कृष्ण की कृपा का ही मैं दर्शन करूंगा ये विचार करते हुए सर्वदा विराजमान हो कि ये बड़े कि यह बड़े ऐसा विचार फिर नहीं करेगा कृपा करने वाले गुरु श्री कृष्ण हैं विचार करेगा और नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन नाम श्री कृष्ण कृपा नहीं करेंगे पंत कृष्ण नाम और भागवत जितनी जल्दी कृपा करते हैं इतनी जल्दी कृष्ण कृपा नहीं करेंगे कृष्ण ने पूतना को केवल मुक्ति प्रदान की पंत पूतना चरित्र को जो श्रवण करेगा उसको भक्ति की प्राप्ति होगी पूतना को भक्ति नहीं मिली पंत यही पूतना मोक्षम कृष्ण से आर्भक अद्भुतम वर्णे शुद्धिया मरता गोविंदे मोक्ष की फलस्तुति में शुभदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जो पूरा मोक्ष के इस चरित्र को सुनेगा उसे गोविंद चरणार्विंद में रति मिलेगी पूतना को रति नहीं मिली पूतना को तो मुक्ति मिली तो कृष्ण कथा कृष्ण से बढ़कर के है कृष्ण शत्रुओं को केवल मोक्ष प्रदान करते हैं परंतु कृष्ण कथा श्रवण करने वाले को कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति होती है रति तो की प्राप्ति होती है ऐसे नाम उनकी भी विशेषता है कि नाम प्रेम प्रदान करते हैं कृष्ण प्रेम देंगे कि नहीं देंगे संदेह है परंतु नाम प्रेम अवश्य प्रदान करेंगे इसलिए नाम का आश्रय और चौथी वस्तु धाम धाम में होंगे तो अपने आप लीला का स्फुर होगा यह धाम की विशेषता तो धाम की तो विशेषता यह है ही है वही धाम की विशेषताएं चल रही हैं कि विचित्र मुद्दे वक्त अन्य जिसमें विचित्र रूप से अद्भुत रूप से जिनका पोषण हो रहा है वृद्धि हो रही है ऐसी अन्य पुण्यावली सर्वश्रेष्ठ पुण्यावली जो है वो पुण्यावली जिसके हृदय में उत्पन्न हुई हो जिसको ठाकुर ने अपनाया होगा उसको ही वृंदावन का दर्शन वे प्राप्त कराएंगे उनको ही गुरु का दर्शन प्राप्त कराएंगे उनको ही कहीं नाम की प्राप्ति कराएंगे उनको ही कहीं श्रीमद् भागवत की प्राप्ति कराएंगे उनको ही कहीं गोविंद स्वरूप का दर्शन कराएंगे पांच रूपों में जो गोविंद विराजमान जिसके ऊपर कृपा होगी वही इनका दर्शन करते हुए विराजमान होगा तम चारे उनको ही यहां पर विचरण कराएगा ऋतु नाम अपने बरण्य प्य हानि प्रति अब श्री वृंदावन की महिमा का एक वर्णन और कर रहे हैं कि ये ऋतु नाम अपने वरिण्य प्यन्यस्य हानि जगत में ये देखने में आता है कि एक ऋतु आती है तो दूसरे ऋतु के श्रेष्ठ गुण कम हो जाते हैं वृंदावन की विशेषता यह है कि यहां पर सारी ऋतुएं एक साथ विराजमान हैं पंत कोई भी ऋतु किसी दूसरे ऋतु के गुणों को समाप्त नहीं करती है जब गर्मी आती है तो शीतलता जाड़े की जो ऋतु का जो गुण है वो समाप्त हो जाए जब वर्षा आएगी तो शरद ऋतु का गुण समाप्त हो जाएगा शरद ऋतु आएगी तो वर्षा के गुणों को समाप्त कर देगी परंतु वृंदावन की विशेषता यह है कि श्रीमद वृंदावन में सब ऋतु सेवा करने के लिए सर्वदा सर्वदा विराजमान है और एक काल में भी सारी ऋतुओं के गुण श्रीमद वृंदावन में विराजमान हैं एक ऋतु का गुण दूसरे ऋतु के वरण्य गुण को नष्ट करने वाला नहीं होता है रसको ने वर्णन किया कि श्री प्रियालाल जिस समय जागे काल के समय उस समय श्री वृंदावन में वसंत ऋतु जब श्री प्रियालाल आप स्नान करने के लिए उस समय स्नान कुंज में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी जल विहार करते समय ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी जब वे गोचारण करने के लिए जाएंगे बन विहार करने के लिए जाएंगे उस समय वृंदावन में वर्षा ऋतु आ जाएगी जब भोजन करने के लिए बैठेंगे उस समय शिशिर ऋतु आ जाएगी जब रास करने के लिए पधारेंगे श्रीमद वृंदावन में नृत्य एक दिन की बात नहीं है केवल शरद पूर्णिमा की बात नहीं है नृत्य शरद पूर्णिमा आ जाएगी रास करेंगे तो शरद पूर्णिमा अपने आप आ जाएगी जब श्री प्रिया शयन करने के लिए विराजमान होंगे तो शिशिर ऋतु अपने आप आ जाएगी वृंदावन में अनेक अनेक विभाग हैं, छह विभाग हैं और श्री प्रियाल जिसमे मध्यान्ह ऋतु में मध्यान्ह में श्री राधा कुंड में पधारे श्री बृंदा जी वृंदावन के राजा दोनों पढ़ा रहे हैं श्यामराधिका दोनों को नगर का निरीक्षण कराने के लिए राज्य का निरीक्षण कराने के लिए उस समय ले जाती हैं और वर्णन करती है जय जय इस समय हम बसंत कांत नामक वृंदावन के विभाग में आए हैं लो अब हमने बसंत कांत विभाग छोड़ दिया अब हम वर्षा हर्षद नामक जो विभाग है उसमें आ गए हैं ये प्रोविंस इसका नाम है वर्षा हर्षद इस प्रोविंस में आगे इस क्षेत्र में आगे अब हम यहां पर शरदामोध नामक स्थान पर आ गए हैं यहां पर हम निदाग माने कृष्ण उसके स्थान में आ गए हैं यहाँ पर शिशिर सुखद स्थान पर हम आ गए हैं यहाँ पर हम हेमंत संतोष नामक जो स्थान है उसमें आ गए हैं तो वृंदावन में अलग अलग खंड भी बने हुए हैं लीला के समय भी अलग अलग ऋतु आ जाए सारे खंड भी विराजमान हैं खंड भी विराजमान हैं उन खंडों में भी अलग अलग ऋतु जब भी चाहे तो जिस खंड में चाहे उस खंड में चले जाए और कभी एक स्थान पर ही सारी की सारी ऋतुएं आ जाएं यहां पर कोई भी ऋतु का किसी अन्य ऋतु के साथ में द्वेष नहीं है वो वर्णन कर रहे हैं कि यस्मिन ऋतु नाम अपरे वरिण्य ऋतुओं में अपरे माने एक ऋतु वरेण्य पेन्य से अन्य वेण्य की अन्य ऋतु के श्रेष्ठ गुणों की हानि नहीं करती है ऋतु नाम अपने ऋतुओं में एक ऋतु अपने माने दूसरी ऋतु के वरिण्य उसमें जो वरेण्य गुण विराजमान हैं उनकी अन्य की हानि नहीं करती है प्रतिरोग नोपी यद्यपि व्यवहार की दृष्टि से शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु विरोधी हैं प्रतियोगी हैं शरद ऋतु और वर्षा ऋतु विरोधी होकर के विराजमान हैं परंतु विरोधी होने पर भी ये ऋतुएं एक दूसरे का खंडन नहीं करती हैं तो यस्मिन ऋतु रितु नाम ऋतुओं के बीच में अपने वरिण्य दूसरी ऋतु के वरिण्य गुण का अन्य से जो अन्य के वण्य गुण है उनकी हानि नहीं करती है प्रतियोगि प्रतियोगी माने एक दूसरे की विरोधनी होने पर भी न शर्म इति यहां पर न शर्म लक्ष्म शर्म माने सुख उस सुख की संपत्ति की यहां पर हानि नहीं है न शर्म लक्ष्म शर्म माने सुख यहां पर सुख की कहीं हानि नहीं है न शर्म लक्ष्य इत जंत जातम शिक्षा मुपादत्त ये वृंदावन हम लोगों को यह शिक्षा प्रदान कर रहा है जंत जातम जितने भी जीव हैं उन सबों को यह शिक्षा प्रदान करते हुए विराजमान है शिक्षा मुपादत्त तो, शिक्षा प्रदान कर रहा है किमेभ्य एबो इन लताओं से इन वृंदावन से ही हमको यह शिक्षा मिल रही है कि भाई किसी के गुण का विरोध मत करो बल्कि उसके गुण को बढ़ाते हुए विराजमान हो विरोध करना किसी का सर्वदा बाधक बनकर के रहना ये अच्छी बात नहीं है मानो शिक्षा मुदित्य किम एभ्य एवो ए, ए माने इनसे ही हमको शिक्षा प्राप्त हो रही है तो यशमिन ऋतु अपरे ऋतुओं के बीच में अपरे वरिण्य अन्य अन्य ऋतु के श्रेष्ठ वरिण्य गुण की हानि सामान्य ऋतुओं में तो होती है परंतु वृंदावन में नहीं होती है और प्रतिरोग वे ऋतुएं एक दूसरे की विरोधनी होकर के विराजमान हैं पंत न शर्म लक्ष्म शर्म मन सुख उनकी लक्ष्मी सुख की जो संपत्ति है उस सुख की संपत्ति की कहीं हानि नहीं होती है नशर में लक्ष्मी आई थी इसलिए किसी के गुणों को नीचे गिराने का प्रयत्न मत करो सबके गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करते हुए विराजमान हो वृंदावन की ये छह ऋतुएं एक दूसरे के गुणों के साथ में मिलकर के और एक दूसरे गुण की पूरक होकर के ये सभी गुणों की संपत्ति सर्वदा सर्वदा श्रीमद वृंदावन में विराजमान है विरोध की भाषा नहीं अपनानी चाहिए सर्वदा अनुमोदन की भाषा अपनानी चाहिए यह शिक्षा श्रीमद वृंदावन की सारी ऋतुएं एक साथ रह करके हमको प्रदान कर रही हैं अच्छा न धर्म एक ही बात बात धर्म न शर्म लक्ष्म धर्म लक्ष्मी जिसकी जो धर्म लक्ष्मी है उसका खंडन नहीं करेंगे बल्कि उसका पोषण करती हुई ही विराजमान हो रही हैं क्योंकि यहां पर देशे नदी बात हिमे टिकी नाम हरित का नाम च पृथक प्रणादय एक ही समय में विभिन्न ऋतुए रितुय, ऋतुओं के पक्षी यहां पर प्रियालाल की सेवा करने के लिए बोलते हुए स्तुति करते हुए विराजमान अन्यथा किसी ऋतु में कोई पक्षी बोलता है किसी ऋतु में कोई पक्षी बोलता है परंतु यहां पर सब ऋतुओं में सब पक्षी श्री प्रियालाल की महिमा का गायन करते हैं देशे मन इस वृंदावन में नदी बात हिमे नदी और वायु जहां पर विराजमान है हिमे माने जब शीत ऋतु का समय है नदी बात हिमे जब नदी और वायु हिम से युक्त होकर के विराजमान हो माने नदी का जल ठंडा हो जाए जब वायु ठंडी चल रही हो उस समय भी किकी नाम जहां पर कोयल आनंद से बोल रही है कोयल बोलती है मैनेोर मोर मोर जो है वो आनंद से बोल रहे हैं यहां पर अब मोर मोर बोलते हैं प्रायः ऋतु ऋतु में पंत पर मोर, शीत में पर शीत भी मोर एहो एहो खूब आनंद पूर्वक बोल रहे हैं और मानो कह रहे हैं कि आहा इन प्रिया लाल की मेहमा का कौन गायन करे कौन गायन करे हरित का नाम च पथक प्रणा और हरित पक्षी जो है ये हरित पक्षी भी अपूर्व से यहां पर बोलते हुए विराजमान है प्रतक प्रणा तो शीत ऋतु में भी हरित पक्षी हरित पक्षी भी, भी ग्रीष्म तो मान वर्षा ऋतु में बोलता है परंतु यहां पर शीत ऋतु में भी हरित पक्षी अन्य अपूर् से बोल रहे हैं हरी हरी हरी हरी ऐसे जो हरित पक्षी है वो भी यहां पर बोल रहा है और भास्वान मणिज्वल जिस समय भाषवान माने सूर्य मणिज्वल सूर्य कांत मणि को जलाने लगता है अर्थात मणिज्वल मणियों को जलाने वाले भाषवान माने सूर्य का जब प्रकाश हो मानी ग्रीष्म ऋतु में झिल्ली शब्द ही यहां पर झिल्ली के शब्द होते हुए झीगुर के शब्द जूं ये जो आवाज है झिल्ली के शब्द सर झिंगुर के जो शब्द हैं जंगल में जाओ तो झिल्ली के शब्द झिंगुर के शब्द कई बार मिलते हैं तो झिंगुर के शब्द यहां मिलने लग जाते हैं झिल्ली शब्द ही और झरा सारिणी और भ्रूभूत माने पर्वतों से झरा सारिणी जिस समय जल की धारा बह रही है अर्थात वर्षा ऋतु उस वर्षा ऋतु में चातक आध्यायी चातक इत्यादि जो है चातक ये बोलते हैं तो चातक चातक को बर्षात शुरू में ही बोलता है चातक और चंद, चातक और बादल पपीहा और बादल इनकी प्रीति है चातक हां चातक चकोर हां चातक चात चंदा और चकोर और चातक और नहीं चात हाँ भ्रमित मत कीजिए चंदा और चकोर की प्रीति है और चातक माने पपीहा और बादल की प्रीति है तो चातक जो है वो चातक वो बादल को ही पान करते हुए विराजमान तो वर्षा ऋतु तो वर्षा ऋतु के तो यहां पर वर्षा ऋतु का पक्षी भी विराजमान है और यहां पर हरित पक्षी भी विराजमान है और झिल्ली स्वर भी विराजमान है परंतु सब ऋतुओं में सब स्वर आनंद पूर्वक बोलते हुए विराजमान और मेघा मेघापयाना दो श्लोकों का ये श्लोक है कि मेघ अपयान माने मेघ ऋतु जब चली जाती है अर्थात शरद ऋतु जब आ गई तो शरद ऋतु आने पर मेघापियान माने मेघ का अपयान माने गमन हो जाता है उस समय फुल पुष्प स्थलस स्थल फु, फुल्प फु, पु, फुल पुष्प स्थल जलस्थले और जब पुष्प जल स्थल ये खिल रहे हैं ये हो गया बसंत ऋतु मेघापियान माने मेघ का ये समाप्ति माने शरण ऋतु आने पर और पुष्प जल स्थले माने वसंत ऋतु आने पर हंस पिकादी नादय हंस पिक इनका भी नाद हो रहा है पिक माने कोयल हंस माने हंस तो वर्षा ऋतु बसंत ऋतु में हंस पिक का भी नाद हो रहा है इस प्रकार सारे पक्षी अलग अलग ऋतुओं की जो पक्षी हैं वो एक स्थान पर ही यहां पर गायन करते हुए विराजमान है ऋतो अमुष्यम इम अब इन पक्षियों को एक साथ बोलते हुए देख करके ये कई बार भ्रम हो जाता है कि वृंदावन कौन सी ऋतु चल रही है आखिर में आज ऋतु चल कौन सी रही है यही पता नहीं लगती है कि ऋतु अमुष्यदम ये इस ऋतु का पक्षी है इम तु अमुष्यो ये इस पक्षी का इस ऋतु का पक्षी है ये कोई निर्णय नहीं हो पाता है माने सब पक्षी सब ऋतुओं में जहां पर गायन करते हुए बै, बैठते हैं ऐसे ऋतु अमुष्यम इम तु अमुष्यो ये अमुक ऋतु है ये अमुक ऋतु है ये प्रसूति भूमि थी यदूह भूमि ये इस पक्षी की आवाज को बोलने की प्रसूति भूमि है उत्पन्न करने की भूमि है ये इस पक्षी को बोलने की प्रसूति भूमि है यह पता नहीं लगता है यद ऊह भूमि इनमें संशय ऊहा माने संशय ये संशय की भूमि ही यहां पर हो जाती है मान्य निरंतर निरंतर संशय बना रहता है और वृंदावन में सब पक्षी सब काल में निरंतर निरंतर प्रिया के गुणों का गायन करते हुए हमको यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि दूसरे के गुणों को नीचे गिराने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए उनको बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और वृंदावन का ये सहज स्वभाव हो करके ही विराजमान है ये वृंदावन अपूर्व से अपूर्व से यहाँ के पक्षी यही उपदेश प्रदान करते हैं के का के का कह कर के मानो कह रहे हैं बताओ कौन की किसकी तुम उपासना करोगे के का के का को वाह वा, मानो ये कह रहे हैं कि बताओ कृष्ण के चरणार को छोड़कर के कौन उपास्य है कौन उपास्य है केवा केवा मानो कह रहे हैं कि हम किनकी शरणागति ग्रहण करें किनकी शरणागति ग्रहण करें मानो गुटुर्गु गुटुर्गु माधव तू केशव तू ही हमारा एकमात्र आश्रय है ऐसा कहते हुए ये पक्षी एहो एहो एहो कह करके आहा बलिहारी आहा बल्हारी ऐसा कहते हुए ही ये पक्षी वृंदावन के निरंतर निरंतर भगवत सेवा में प्रवृत्त करते हुए हमको विराजमान हो रही है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राघा